पार्ट 31. यशु का पकड़वाया जाना और प्रधान याचकों के द्वारा परीक्षा किया जाना सत्य यीशु को मृत्यु के लिए दोषी ठहराया गया यद्यपि उसने कोई पाप नहीं किया था बाइबल बाय प्रधान याचक ने उससे प्रश्न पूछा क्या तुम्हें परम प्रधान के पुत्र हो मैं हूँ यशु ने उत्तर दिया मरकुश चौदह इकसठ बासठ परिचय यीशु मुसी पूर्ण परमेश्वर और मनुष्य था क्योंकि वह परमेश्वर है इसीलिए वह सब कुछ जानता था जो उसके साथ घटने वाला था वह धरती पर अपने जीवन का उद्देश्य पाप और मृत्यु से मुक्त कराने के लिए हमारा मुक्तिदाता होने को जानता था किंतु ऐसा करने के लिए उसे सबके पापों की सजा को भुगतना जरूरी था लेकिन मनुष्य रूप में होने के लिए इसको भुगतना बहुत कठिन था मरको चौदह बत्तीस फिर वे गत सामने नाम एक जगह में आये और उसने अपने चेहलों से कहा यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं और वह पत्रकूब और युना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास है यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो और वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर ऐसी टल जाए और कहा हे अब्बा हे पिता तुझसे सब कुछ हो सकता है इस कटोरे को, को मेरे पास ऐसी हटा ले तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं पर जो तू चाहता है वही हो ईशु ने समय को प्रार्थना के द्वारा सजा भुगतने के लिए तैयार किया यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना में लगे रहने को कहा यशु ने इस दुख को स्वयं से हटाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की किंतु यशु ने अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना की मरकु चौदह इकतालीस बयालीस फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा अब सोते रहो और विश्राम करो बस घड़िया पहुँची देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है उठो चलें। देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुँचा है यीशु जानता था कि उनका पकड़वाया जाने का समय आ गया है और किसके द्वारा वे पकड़वाया जाएगा यह भी वह जानता था मरकू चौदह तिरालीस ऐसी उनचास वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो बहरों में से था अपने साथ महाराजों और शास्त्रियों और पुर्नियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए तुरंत आ पहुंची, और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूमू वही है उसे पकड़कर यतन से ले जाना और वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा हे रवि उसको बहुत चुमा तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया उनमें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर मायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया ईश् ने उनसे कहा क्या तुम डाकू जानकर मेरे को पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा परन्तु यह इसलिए हुआ की पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो युदा ने चुम्बन के द्वारा यशु को पकड़वाया भीड़ ने उसे पकड़ लिया तब यु ने उनसे पूछा क्यों उसे तलवार और भाला लेकर पकड़ने आए हैं जबकि वह मंदिर में रोज शिक्षा दिया करता था मरकूद चौदह पचास ऐसी चौपन इस बार सब चेल उसे छोड़कर भाग गए और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढे हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया फिर वह यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब महायाजक और पूर्णियत्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए पत्रस दूर ही से उसके पीछे पीछे महायाचक के आंगर के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा चेले डर के मारे भाग गए किंतु किन्तु पत्र मसीह के पीछे प्रधान याचक के घर तक गया जहां पर यशु मसीह को परीक्षा के लिए ले जाया गया था मरकूज चौदह पिचपन से चौसठ महायाचक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे पर न मिले क्यूँकी बहुतेरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे पर उनकी गवाही एक सी न थी तब कितनों नुट कर उस पर एक झूठी गवाही दी कि हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो इस पर भी उनकी गवाही एक सी निकली तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर ईश्वर ऐसी पूछा की तू कोई उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते है परन्तु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया महायाजक ने उसे फिर पूछा क्या तू तो उस परम धन्य का पुत्र मसीह है यशु ने कहा हाँ मैं हूँ और तुम तो मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान मान की दायनी और बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे तब महायाजक ने अपने बस्तर फाड़कर कहा अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन है तुमने यह निंदा सुनी तुम्हारी क्या राय है उन सब ने कहा वह वर्ग के योग्य है सवा यीशू को मृत्यु का दोषी ठहराने के लिए उस पर आरोप लगाने लगी जब से यीशु ने लाजर को मृतकों में से जिला था तब से वे यीशु को मारने की योजना बना रहे थे परमेश्वर के नियम के अनुसार किसी को भी मृत्यु दंड देने के लिए तीन गवाहों का होना जरूरी था बहुत से झूठी गवाहियां सुनाई गयी किन्तु वे उससे यीशु को अपराधी न ठहरा सके भविष्यवाणी भजन संहिता सताईस बारह मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़ क्योंकि झूठे साक्षी जो उपदर्व करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं और जब प्रधान याचक ने यशु को उस पर लगाए गए दोषों के बारे में पूछा तब यीशु ने उत्तर ना दिया तब प्रधान याचक ने पूछा क्या तू मसीहा परमेश्वर का पुत्र है यीशु ने उत्तर दिया मैं हूँ और अब ऐसी तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाइनी हाथ और बादलों पर आते हुए देखोगे प्रभु यीशु इस दुनिया में पाप शैतान के अधिकार और मृत्यु ऐसी मुक्ति दिलाने आया था किंतु अब यीशु दोबारा परमेश्वर के पुत्र के रूप में दुनिया का न्याय करने के लिए आएगा वह परमेश्वर के दाइनी हाथ पर बैठे होगा जब प्रधान याजक ने यह या सुनी तब तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए कपड़ों को फाड़ अपना क्रोध दिखाना इसराइलियों की परम्परा थी यीशु अपने आप की तुलना परमेश्वर पिता से कर रहा था इसलिए प्रधान याचक क्रोधित हुआ प्रधान याजक ने कहा की अपने आप को परमेश्वर कहने के द्वारा दोषी ठहर चुका है पूरी सभा सहमत हो गई कि झूठ के कारण यीशु दोषी है और उसे मृत्यु दी जानी चाहिए यशु को मृत्यु योग्य ठहरा गया क्योंकि उसने अपनी वास्तविकता को बताया था मरकू चौदह पैसठ तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढाप कर और उस पर घुसे मारने और उससे कहने लगे की भविष्यवाणी कर और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे तब उन्होंने यशु का मजाक उड़ाया उसके ऊपर थूका उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे मारकर पूछा पहचान किसने तुझे मारा उसको थप्पड़ मारे यह सब यहाँ पचास छः के अनुसार हुआ मेरे मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछे नोचने वालों की और अपने गाल किए अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह ने छिपाया व्याख्या ईशु केवल पूर्ण परमेश्वर ही नहीं किंतु पूर्ण मनुष्य भी था और उन्होंने बहुत ही कठिन समय का सामना किया वैसे हमें भी कठिन समय में करना चाहिए उसने प्रार्थना की और स्वर्गीय पिता से सहायता मांगी ईश्व में कोई भी गलती नहीं पाई गई, फिर भी मृत्यु का दोषी ठहराया गया आज के पाठ में हमने भविष्यवाणी को पूरा होते देखा इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी